आध्यात्मरायण युद्ध कांड पंचम सर्ग शुक का चरित्र, माल्यवान का रावण को समझाना तथा वानर राक्षस संग्राम। श्री महादेवाचत्खोदी वाक्यम्ञाननाशनम रावण क्रोधताक्षोद्यूतमब्रवीत दुर्बुद्धे अनुजिव्य सुदुर्बुद्धे गुरुवदभासिताजता लज्जसे श्री महादेव जी बोले हे पार्वती सुक के मुख से निकले हुए इन अज्ञान नाशक वचनों को सुनकर रावण क्रोध से बनो जलता हुआ उससे आंखें लाल करके बोला अरे दुर्बुद्धे मेरे ही टुकड़ों से पलकर तू तो इस प्रकार गुरु की भांति कैसे बोलता है तीनों लोगों का शासन करने वाला तो मैं हूँ तुम्हें उपदेश देते हुए तुझको लज्जा नहीं आती इदान मे वहन में तव स्मरा तेन रक्षा मैं यद्यपिचितम तू यद्यपि वध करने योग्य है और मैं तुझे अभी मार डालना चाहता हूँ परंतु तेरे पूर्व कृतों को याद करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ अरे मूढ़ तू तुरंत यहाँ से चला जा मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता रावण के ये वचन सुनकर सुक महाराज की बड़ी कृपा है ऐसा कहकर कापता हुआ अपने घर चला गया सुकोपी ब्राह्मण पूर्व ब्रह्मिष्ठो ब्रह्म वित्तम वाहन प्रस्थ विधान वनें करवामृद्ध्यथम विनाशा सुरदिषाम चकारी अवचिन्ना महामति में शुक्र एक वेदज्ञ और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था तथा वान प्रस्थवि से अपने धर्म कर्म में तत्पर हुआ वन में रहता था इस महामति ने देवताओं की वृद्धि और दैत्यों के नाश के लिए लगातार बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए राक्षसना विरोधो भूक्षुक दैविद्य वज्रद्रष्टी ख्याो राक्षसो महान् महां अंतर प्रेतुरा ठन् चुकापकोद्य कदाचिदागत गस्तम पदं मुड़े अतः देवताओं के हित में लगे रहने के कारण सुख का राक्षसों से विरोध हो गया उस समय बद्रद्रंथ नामक एक महान राक्षस राक्षसुख का अपकार करने पर उतार होकर अवसर देखने लगा एक दिन मुनिवर के आश्रम में महर्षि अगस्त्य पधारे तेन संपूजित हो गया अगस्त्यो तो भोजनाथम निमंत्रित गुम कुंभ संभव प्राप्त यदि देहि की पूजा कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, जिस समय महर्षि अगस्त स्नान के लिए गए हुए थे उस राक्षस बंद ने अपना मौका कर अगस्त्य का रूप बनाया और सुख से कहा ए ब्रह्मण यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो तो मांस युक्त अन्न खिलाओ। बहुकालम न मांसम छागांग तथेति मांस मैंने बहुत दिनों से छाग बकरे का मांस नहीं खाया है तब सुक ने जो आज्ञा कर कहकर बड़ी तैयारी से मांस में भोजन बनाया उपविष्टि मनोभोक्त राक्षसो तुंदर शुक्रभारापुर खल नरमा दधो तस्में सुपक बहुविस्तर दत्वे रक्ष तथो दृष्टि चुकोप अयो अमेध्यम मगस्त शुकमब्रभीद अभक्ष्यमुसम्मा दत्वानसी दुर्मते मह्यम क्षसो भूत मसन सप्त शुको भितागस्व बुने इदान भासी तमेद्य विस्तरम् जिस समय मुनि भोजन करने बैठे हुए उस दुष्ट राक्षस ने सुख की पत्नी का अति सुंदर रूप धारण किया और उसे सुख की स्त्री को आश्रम के भीतर ही मूर्छित कर मुनिवर को नाना प्रकार से बनाया हुआ नर मांस परोसा उसे परोस कर वह राक्षस अंतर ध्यान हो गया मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष नरमांस देख करोधित कर हुए और से बोले हे दुर्मते तुमने मुझे अभक्ष नरमांस खाने को दिया है अतः तुम मनुष्य भोजी राक्षस होकर रहो अगस्त्य जी के इस प्रकार श्राप देने पर शुक ने डरते डरते कहा मुने आपने अभी कहा था कि आज मुझे नाना प्रकार का मांस खाने को दो हे देव मैंने आपके आज्ञा आज्ञानुसार ही आपको मांस दिया है फिर आप मुझे श्राप क्यों देते हैं श्रुवा सुखन मुहूर्त ध्यान ज्ञावा रक्ष सर्व तत प्राकु तवाप कारिण राक्षसेन रातम धम अभिचार्य दत्त शापस्ते मुनि सत्यम शोक के वचन सुनकर महाबुद्धिमान ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ होकर राक्षस की सब करतूत जान ली तब वे शोक से बोले हे मुनिश्रेष्ठ यह सब करतूत तुम्हारे अपकार करता राक्षस की है मैंने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया तथा मे वो मोघमे भ राक्षसम वपुरास्थय रावण से सहाय गृह तिठताव्यवो दसानी आगमश्य तेलकाया समी वानि तथा मेरा वचन वृथा जाने वाला नहीं है इसलिए होगा ऐसा ही तुम राक्षस का शरीर धारण कर रावण की तब तक सहायता करते रहोगे जब तक कि उसका नाश करने के लिए श्री वानरों के के लंका समीप न आए प्रेषित रावण चारो भूतम दृष्ट सा निर्मुक्तो बोधय रावणम तत्व तथो मुक्ता परंपरम वापस गस्तमुनिना शुको ब्राह्मण सद्यो रावणं सतम बहूवराक्षस्यो रावण प्राप्त संसि इद्चारेण रावणं तत्विज्ञानम बोधेक् पुनर्धत पूर्व इसके रघुनाथ जी के पास जाओगे और उनका दर्शन कर शाप से मुक्त हो जाओगे फिर रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश कर मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे मुनवर अगस्त के ऐसा कहने पर विप्रवर शुक राक्षस होकर तुरंत रावण के पास आकर रहने लगे इस समय रावण के दूत रूप से लक्ष्मण सहित भगवान राम का दर्शन कर तथा रावण को तत्व का उपदेश दे वे फिर शीघ्र ही पूर्वत ब्राह्मण शरीर हो वानप्रस्थों के साथ रहने लगे तथा वृद्धो समल्यवान राक्षसो महान निपुणो बुद्धिमानी निपुण राहत राशांजन श्रुआ यथेत सुख के चले जाने पर राजा रावण की माता का प्रिय पिता अति बुद्धिमान और नीति निपुण वृद्ध राक्षस माल्यमान वहां आया वह शांत चित्त से उस राक्षस राी रावण से बोला हे राजन, मेरी प्रार्थना सुनिए, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वह करना जदा प्रविष्टा नगरी जानकी तदाधिपुर दुश्यते निमित्ता दसानंद हे दसानंद जब से नगर में राम भार्या जानकी का प्रवेश हुआ है तभी से यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु तो दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बतलाता घोराड़ी नाथ हेतु नीताल में बदत स्नोरस्त निर्घोषा मेघा अति भयंकर शोणितेनावर्पन्ते लंका सर्वदा मुष्णे सर्वदाते देवलिंगा अति भयंकर मेघगण तीक्ष कड़क के साथ गरजते हैं और सर्वदा लंका के ऊपर गर्म गर्म रक्त की वर्षा करते हैं देव मूर्तियाँ रोती हैं उनके शरीर में पसीना आ जाता है और वे अपने स्थान से स्खलित हो जाता है कालिका का पांडुरे दंत प्रहस स्थित खरा गोशो प्रजाते सह मारजारेण तो युद्यंते पन्नगागरुन तो कटो कृष्ण पिंगला कालो गृह काली तवेक्षते दृश्य निमित्तान्व कालिकाएँ राक्षसों के आगे अपने पीछे पीछे दाँत निकालकर निकाल हंसती हैं गौवें के गधे उत्पन्न होते हैं और चूहे नेवले तथा बिल्ली से एवं सर्प घरों से युद्ध करते हैं समस्त राक्षसों के घोरों घरों को समय समय पर काले और पीले रंग का एक महाभयंकर विकराल वदन मुंडित केश कालपुरुष देखा करता है इस प्रकार ये तथा और भी बहुत से अपस्कुन उत्पन्न होते और दिखाई देते हैं